आपने सुनी ऑडिबल स्टूडियोज द्वारा निर्मित दत्ता लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय शिल्पी अरोरा की आवाज में माइकल वेलन का संगीत कॉपीराइट शरद चंद्र चट्टोपाध्याय 2021 साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट 2021 हजार इक्कीस ऑडिबल सिंगापोर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑडिबल स्टूडियोज ऑडिबल इंक का एक प्रभाग है